प्रस्तुत है राम, राम शरण शर्मा, शर्मा द्वारा, द्वारा रचित खंड, खंड काव्य रस द्रोणिका यह रस का, का कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य पर आधारित है भाग दो पावन सूर्य चंद्रकुल वंशी छोड़ बिसारे हैं कुल कुलकानी ऐसा कठिन काल आ पहुंचा द्विज कुल के करने अपमान बीरवती गंगा सुत तेरी अद्भुत सुनी कहानी है क्या वंशों की आन न तुझको या भूला निज पानी है जा पर विपत्ति पड़े सोई जाने तुमको क्या अपने पर के आरत बोल ब्राह्मणी बोलत आए तभी द्रोण घर पे पावन कुटिया में क्यों कलमश शून्य में क्यों आवाज कैसी घटी कौन सी घटना हतप्रभ खड़े न समझे राज संयत हो मुनिवर तब बोले विषय बिचारी बचन सरसात तप्त ताम्रसा, ताम्रसा क्यों मुख मंजुल सत्य सत्य कहो सब, सब बात उलझे केश वेश, वेश पट बिखरे अश्रु क्यों अरुण नयन बोलो क्या, क्या कुछ हुआ अचानक बोली तब वह रुद्ध बयन नाथ, नाथ अनर्थ हुआ कुछ ऐसा कहते अंतस फटता है सहा न जाता बिना कहे भी कहने को नहीं जचता है नित्य दिनों की भांति आज भी खेलने को था गया कुमार बाल सखन बीच जानी कैसे पलक झपकते हो गए लगे चिढ़ाने इनको मिलकर एक एक से कर कर व्यंग कुछ से हो गई हाथा पाई भगदड़ मचा निराले ढंग एक ने हाथ पकड़कर पूछा बड़े बली तुम लगते हो बड़ों बड़ों से लेते टक्कर, दूध पाई बन ठगते हो हमें बताओ साथी सच्चे दूध पिया की देखा है कड़वा तीता सीठा मीठा कहो स्वाद क्या लेखा है गोरस क्या है भूतल अमृत शुचि सर्वोत्तम मधुर आहार देखो, देखो काम धेनु रस पीकर पी कर, कर किए स्वर्ग पर, पर सुर अधिकार देखो, देखो कितने हृष्ट पुष्ट हम, हम सुंदर स्वस्थ हैं, हैं कर पैपान इकलौते तुम द्रोण गुरु, गुरु के फिर भी गोरस से अनजान व्यंग वचन उन सुकुमारों के सहन सका मम कोमल लाल रोता भाग चला घर आया कर दी रो रो हाल बेहाल विविध विधि समझाने पर भी रहा विलखता गोदी में बार बार था दुग्ध मांगता धीरज खोई रो दी मैं अधरों में मुस्कान चबाकर मुख पर डाल लई आंचल प्रत्युत्तर में मुनि मुस्काए पर उर में उपजी हलचल धीरो दातवे वीर धनुर्धर दिग्धि घूर गए उतर पड़ा जो भानो पर तेज से ऐसे पूर गए अनायास कर उठा शिखा तक यज्ञो पवित खुद खींच गया अंगारों से नेत्र दमकते और पीड़ा से धीज गया अलख रूप लख कर निज के चरण पकड़ कर वह बोली उचित नहीं यो देव आपको वैर विकार भरे झोली सरल शांत द्विज सहज सने ही, तपसी को बस तप ही बल हमें इष्ट है उद्यम करना देने हारे ईश्वर फल बोली ऋषि यह शांतिशीलता तुम पर जाए बलिहारी प्रिय नहीं मैं पथ से विचलित नियति नटी की गति न्यारी न्यादी नियत जोग व्रत सारे सुत स्नेह ने मत डाला विचल गया मुनि धर्म आज क्यों क्या करता करने वाला साधु साधुवाद के पात्र हमारे मुनि मंडली वन दोष रहित पावन तन मन से सदा सैव्य हैं सुखकारी हरी इच्छा बलवान समझकर करी कर्म जो कहते आज उठा लाल को खिला पिला दो होंगे सफल तुम्हारे काज भारी निज गृह काज संभालो जाता हूँ गौ लाने को मांगे दूध तो घोल पिलाना मिश्री आटे दाने को यह कह किया आचमन मुनि ने लिया कमंडल मृग स्नेह सुदृष्टि डाल कर सुप्त को चूम डाला किया ध्यान स्मरण हरि का प्रस्थित हुए मगन मन में बाट घाट सब ठाट ठटे से प्रीति परोसत कण कण में गिरी पठार सर सरिता झीले लांग रहे थे दुर्गम थल कुश कंटक अरु बेला झुरमुट कुंज कगारे अरुदल दल, दल, दल। हिंसक जीव देखी भग जाते तेज कांति लखते करी ओट भाल त्रिपुंड कंठ पर माला अनल शिखासी दृग की चोट बाट बाट करते उत भक्त मंडली मगचारी ऋषि मुनियों के संग अलौकिक कर लेते श्रम संसारी पूजा व्रत अरु पर्व महात्म उत्स करते गुढ़ धर्म पर वाद पुण्य तीर्थ थल दर्शन, दर्शन परसन, परसन एक एक पर पटु संवाद कहीं कहे, कहे इतिहास मनोहर कहीं, कहीं सुने उनके उद्गार कहीं चले चर्चा जनता की राज धर्म या लोकाचार ग्राम ग्रामपुर पुर जनपद वासी भेंटे करे पुलक, पुलक सम्मान भारत भू के रज रज पावन महिमा को करी सके बखान जहाँ जहाँ चरण कमल थे पड़ते पथ पावन बन जाते थे लोक-लोक में कीर्ति जो जन जन फहराते थे गिनती के दिन बिहाए पहुँच गए जहाँ जाना था देखत नगर दूर लो हर्ष पायो रंग खजाना था सुंदर सुरभित बाग पास था परम मनोहर रमणिक एक पड़ी वहीं थी शीला हाट की जाने कब से घुटने टेक अभी आप सुन रहे थे रामशरण शर्मा द्वारा रचित रज द्रोणी का भाग दो वाचक स्वर भारती परिमल